राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम मित्र की सहायता एक जंगल था उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था उस पेड़ पर एक कौवा रहता था कौवा बहुत दयालु था वो सभी पक्षियों की सहायता करता था जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था। दिन कौवे को भूख लगी वो खाने की खोज में निकला उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था वो जंगल की ओर ही आ रहा था कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा यह शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़ कर ले जाएगा शिकारी से पक्षियों की रक्षा कर ली जाए कौवा बहुत अच्छा था वो पक्षियों का बहुत ध्यान रखता था उसे बहुत जोर की भूख लगी थी किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव-काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला Suno bhaiya suno ek shikari a पक्षियों ने सुना तभी एक मोर कौवे के पास आया और बोला आ, आ, आ। लेकिन शिकारी हमें पकड़ेगा कैसे हम तो इतने ऊंचे पेड़ पर बैठे हैं जब शिकारी पेड़ पर चढ़ेगा तो हम सब सुशिकारी के पास एक जाल है पहले वो जमीन पर चावल के कुछ दाने फिर जाल जब कोई पक्षी चावल को खाने जाएगा तो ja alme passa ja. I si li és m'he queda' un palo Tumosva el coquer, L Lobo me m' anar. No hi toxicarii, Tu m'he pe la llega. कौवे की बात मान ली वो जंगल बहुत बड़ा था कौवा दूसरे पक्षियों को शिकारी की बात बताने के लिए उड़कर चला गया आगे पहुंचकर कौवे ने दूसरे पक्षियों से भी शिकारी के आने और जाल बिछाने की बात कही Sunu bhaiya sunu sunu bhaiya sunu ek chhikari hai ga ek no jal bichha गया था उसे भूख भी लग रही थी वो खाने की खोज में जाने लगा तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा कहवा उनके पास पहुंचा और बोला थाय को पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा कबूतरों का मुखिया उस कौवे के पास आया और उसने कौवे से कहा मैं कबूतरों का मुखिया हूं हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं अच्छा अच्छा लेकिन सुनो भाईओ सुनो ये शिकारी आएगा अपना जाल बिछाएगा तुम्हें पकड़ ले जाएगा मार मार कर खाएगा सुनो भाईओ सुनो सुनो भाइयों सुनो गवे भाई हम उसके जाल में नहीं फंस सकते हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं मुखिया जी वो शिकारी बहुत चालाक है वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा जो पक्षी उसके दाने खाने जाएगा वह उसके जाल में फंस जाएगा कौवे भाई हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं तुम हमारी चिंता ना करो मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं का हुआ उनके पास पहुचा और बोला अरे मैं तो तुम सब को बता गया था फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फस गए एक जगह चावल के दाने बिखरे देख कर हमें लोब हुआ हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए <laughs> यह तो बहुत बुरा हुआ अच्छा देखो शिकारी कहां रहा होगा लेकिन तुम इस जाल को लेकर उड़ सकते हो हां हां कौवे भाई यही बात तो मैं भी कह रहा हूं यदि हम सब पूरी शक्ति से इस जाल को लेकर उड़ें तो अवश्य ही शिकारी के हाथों से बच सकते हैं और फिर ऊंचे पहाड़ के पास मेरा एक मित्र चूहा रहता है उसके दांत बहुत तेज हैं वो कुछ ही देर में जाल काट कर हम सबको मुक्त कर देगा तो ठीक है भाइयों साहस से काम लो मुखिया जी ने ठीक ही कहा है तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो तुम पूरी शक्ति लगाओ और जाल लेकर उड़ जाओ हां ठीक कहते हो हुकुम है भाई ठीक कहते हो ऐसा ही करेंगे कबूतरों ने ऐसा ही किया सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले कववा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा थोड़ी देर में वे सब उचे पहाड के पास पहुंचे मुख्या ने धीरे धीरे सब को जमीन पर उतरने के लिए कहा फिर उसने कौवे से कहा कौवे भाई हमारा जाल तो बहुत बड़ा है हम सब तो मित्र चूहे के पास जा नहीं सकते तुम ही उसे यहां बुला लाओ वो वो वहां उधर अपने बिल में होगा ठीक है मुखिया कबूतर जी मैं चूहे भाई को अभी बुला लाता हूं अभी बुला लाता हूं कौवा चूहे के बिल की ओर उड़ गया चूहा अपने बिल के बाहर ही बैठा हुआ था और मज़े से गाह रहा था चो चो चो चो मैं हूँ छोटा चूहे राम मैं हूँ छोटा चूहे राम मेरे दात बहुत है थेज कट-कट करना मेरा काम मैं हूँ छोटा चूहे राम कववा चुहे के पास पहुंचा और बोला चूहे बाई चूहे बाई She got it again. जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे मित्र चूहे को देखकर मुखिया कबूतर खुश हो गया और बोला चूहे भाई चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहां आ सकता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी करो जल्दी जल्दी थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया सब कबूतर मुक्त हो गए मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए चूहा अपने बिल में चला गया कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है कबूतरों ने मिलजुल कर भारी मुसीबत से अपने को बचा लिया था वो खुश होकर गाने लगा मेरे चुनकर जो करते काम उनके बनते बिगड़े काम मित्रों वही जो सदा ये कारिक्रम राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्ष्ण परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारन निर्मित तथा प्रस्तुत किये गए